ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यानूप टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं टीकाकार आत्मा वा इदम एक एव अग्रवासी त्यत किंचन मिशत इस वाक्यस्थ के व्याख्यान रूप भाष्य का अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं और उसे बता भी चुके हैं वीर दीपिकाकार ने जो ईदम आत्मैव वा इस वाक्य में ईदम पदार्थ जगत और आत्म पदार्थ इन दोनों में जो ईदम पदार्थ है जगत था। उसके बाद अर्थ में सामानाधिकरण्य माना आपके ईदम और आत्मपद पदों का और बाद अर्थ में सामानाधिकरण्य मान करके ये कहा गया अग्रे पद की व्यर्थता की शंका को दूर करते हुए दीपिका कारण है कि जगत की स्थिति काल में जगत का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रत्यय होने के कारण भान होने के कारण बांध अनुपपत्ति है उसे बाद अर्थ में सामानधिकरण की उपपत्ति के लिए ही माना जाएगा अग्रे पद का ग्रहण तो स्थिति काल में बाध संभव नहीं दिख रहा है इसीलिए उत्पत्ति से पूर्ववर्ती काल का परामर्शक अग्रे पद का प्रयोग श्रुति ने किया और उस समय अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का बाध संभव है इस प्रकार अग्रे पद की सार्थकता दिखाई गई तो इस दीपिकाकार के मत का निराकरण करते हुए जो इष्टिका के रचयिता हैं वे कहते हैं जो दृष्टांत है यह चोर सस्ताणु इसकी जैसे में ही चोर के प्रतीतिकाल में ही बाद हो जाता है ऐसे जगत का भी जगत की प्रतीतिकाल में बाद संभव है तो अग्रे पद निरर्थक हो जाएगा जो अर्थ बताया दीपिका कारण उस अर्थ वाला नहीं होगा और यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने कर दी है कि तत्र अग्रे श शब्द, अग्रशब प्रयोजन प्रतीति प्रतीदशम योर स स्थानु इदर्शन इगत प्रतीदचि सृष्टे प्राक अप्रतीत बाध अनुपत्च ये दो हेतु बताए थे एक तो जैसे आरोप्य की प्रतिदशा में ही दृष्टान्त में स्थानु के सामान्य स्वरूप में आरोपित चौरत्व का बाध हो रहा है से। ऐसे दार्ष्टान्त में भी जगत की प्रती आरोपित जगत के काल में ही जगत का बाध संभव होगा उसके अधिष्ठान ज्ञान से उसके लिए अग्रे का ग्रहण करने की जरूरत नहीं है और दूसरी बात एक और एक हेतु बताया कि सृष्टि है प्राक अप्रतीत बाधानुपपत्तेश्च तो सृष्टि से पहले तो जगत की प्रतीति ही नहीं हो रही है जगत अप्रतीत है प्रतीत कहते हैं ज्ञात प्रतीति का विषय और अप्रतीत का अर्थ है जो प्रतीति का विषय नहीं बन रहा है तो जगत की उत्पत्ति से पहले जगत प्रतीति का विषय नहीं बनेगा इसलिए उसे कहा जाएगा अप्रतीत तो जगत की उत्पत्ति से पहले अप्रतीत जो जगत उसके बाद की उपपत्ति भी नहीं होगी अनुपपत्ति होगी क्योंकि बाद का पहले जो प्रतीत हो रहा है उसका न करना है तो प्रती के विषय का बाध करना है प्रतीति यानी भ्रांति तो जगत की उत्पत्ति से पहले तो जगत की भ्रांति ही नहीं है तो फिर उसका बाध कैसे हो जाएगा अभाव माना जाएगा आगे कहते हैं किंचे इत्यादि से आज विचार करना है तो किंच इत्यादि टीका को देखिए किंच कालत्रय निषेधो ही बाध।, तो बाध का बाध, बा, बा, बाध की परिभाषा एक तो है बाधो मिथ्यात्व निश्चय मिथ्यात्व का निश्चय होना बाध है और दूसरा बाध का दूसरी एक परिभाषा है बाध की कालत्रय निषेध है बाध काल है अतीत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में अस्तित्व का निषेध उसे बाध कहते हैं सुक्ति में रजत बाधित है का मतलब तीनों कालों में है ही नहीं कालत्रयी सुक्तो रजतम नास्ती ऐसा जो तीनों कालों में सुक्ति में तत्व का निषेध है वो माना जाता है बाध और यदि दीपिकाकार के अनुसार अग्रे पद की सार्थकता के लिए जगत की प्रतीतिकाल जो स्थिति काल है उसमें बाध न मान करके बाध मानेंगे पूर्व काल में उत्पत्ति से पहले तो फिर स्थिति काल में तो निषेध नहीं हो पाएगा ना और भविष्यत काल में निषेध नहीं होगा पूर्व काल में ही मात्र निषेध होगा तो केवल अतीत में जगत नहीं था इस समय तो है वर्तमान में तो वर्तमान में जिसका निषेध नहीं कर पा रहे हो उसे बाधित कैसे कहोगे बात तो होता है कालत्रय निषेध। तो किंच कालत्रय निषेधो ही बाध और प्राक कालेव इति निषेधे यदि जगत का अपनी उत्पत्ति से पहले ही मात्र निषेध करेंगे प्राक काले एवं निषेध ऐसा करेंगे निषेध करेंगे तो क्या होगा निषेधे सती आ, बाध एव उसे बाध नहीं कहा जाएगा अभाव कहा जाएगा बाध और अभाव में अंतर है आगे करते हैं टीका में टीकाकार काल त्रय निषेध को ही बाध कहते हैं इसे समझाने के लिए दृष्टांत बता रहे हैं केवल पूर्व काल में निषेध करेंगे वर्तमान काल में निषेध नहीं करेंगे तो उसे बाद न कहकर के अभाव कहा जाता है ये बता रहे हैं नहीं पाक रक्ते घटे पूर्वम न रक्तो घट इति प्रत्यय बाधम का मतलब क्या है आ? पाक यानी पकाना तो घड़े पहले कुमार बना लेता है फिर उसको भट्टी में पकाता है ना तो पकाने से वो लाल हो जाता है घड़ा तो पाक रक्त शब्द का हो जाएगा पाके न रक्तम पाके न रक्त पाक रक्त यह तृतीया तत्पुरुष समाज करिए पकाने से लाल हुआ कौन घट तो उसे कहा जाएगा पाक रक्त घट उस रक्त पाक रक्त घट में यदि रक्तत्व का पाक से पहले निषेध करते हैं पाकात प्राक घटे रक्तत्व नासित तो ऐसा पाक से पहले यानी घट को पकाने से पहले घट में रक्तरूप नहीं है ये जो निषेध है पाक से पहले रक्त का रक्तरूप का वह ज्ञापन करता वो उसे बाध नहीं कहा जाता उसे कहा जाता है रक्तरूप का अभाव पाक से पहले रक्तरूप का अभाव था और पाक से रक्तरूप आ गया तो घट तो पाक रक्ते घटे पूर्वम न रक्तो घटह इति प्रत्यम बाधम न मनन्ते इस प्रती को पूर्वम न रक्तो घट यह जो प्रतीति है यह बाध नहीं है अब रक्त तो घट में रक्त रूप रूप के अभाव की प्रतीति है बाध प्रती नहीं अतएव भाष्ये प्रागुत्पत्ते अव्याकृत नाम रूप भेदात्म भूतम जगत आसीत जगत कारणात्मना सत्यव उत्ता न बाध तो बाधई तो अतएव भाष्ये तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने क्या किया कि उत्पत्ति से पहले जगत का कारण रूप से अस्तित्व ही बताया बाध नहीं बताया तो ये वो भाष्य वो भाष्यवाक्य बताया कि प्राग उत्पत्ति अव्याकृता अव्याकृत नाम रूप भेदात्म भूतम जगत आसीत तो ये भाष्यवाक्य है इस भाष्यवाक्य से भगवान भाष्यकार ने क्या किया तो जगत का कारणात्मना जगत सत्यव उ सत्ता ही बताई ने अस्तित्व बताया कारण रूप से जगत था ईदम अव्याकृतम आशीत अव्याकृत पद का उपसंहार करके ये कहा गया ना तो ये जगत अव्याकृत रूप था यानी अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था में था कारण अवस्था में था तो था का मतलब अस्तित्व है आतीत काल में भी उसका तो कारणात्म नहीं वह सत्ता उक्ता नतु तू बाध भगवान भाष्यकार ने जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का बाध नहीं बताया क्यों तो कहा अत अतय का अर्थ है भगवान भाष्यकार जानते हैं तीन कालों में से केवल एक काल में किसी वस्तु का निषेध किया जाता है तो उसे बाध नहीं कहा जाता कालत्रय त्रय निषेध बाध कहलाता है तो स्थिति काल में तो जगत का निषेध नहीं हो रहा है इसलिए अतीत काल में भी बाध नहीं होगा अपितु कारणात्मना जगत का अस्तित्व रहेगा ये भगवान भाष्यकार ने बताया है न च सृष्टे प्राक अब ये दूसरी एक शंका की जा रही है यदि कोई ये कहता है कि वेदांत मतानुसार जगत की उत्पत्ति से पहले जगत अंधपाती जो काल है काल भी तो उत्पन्न हुआ है ना वेदांत मत में तो वो जो काल है वह जैसे आकाशादी जगत तो अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं है कारणात्मना है कार्यात्मना नहीं है ऐसे काल भी कालत्व रूपे अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं रहेगा जैसे आकाश आकाशत्वादी रूप से आकाश आदि नहीं रहते हैं तो काल की उत्पत्ति से पहले काल का भी अभाव है जैसे आकाश आदि का अभाव है तो फिर अग्रे इस पद से और आशीत इस पद से अतीत काल के साथ संबंध कैसे बताया जा रहा है जगत के कारणात्मना अस्तित्व को दिखाने के लिए अग्रे शब्द ने जगत की उत्पत्ति से पहले का मतलब काल को बताया है। उसमें काल संबंध बताया क्या ना तो जगत का कारणात्मना जो अवस्थान है उस अवस्था में काल न होते हुए भी काल का संबंध कैसे बता रहे हो ये यदि कोई शंका करता है तो उसे कहते नाच्यम तो नच के पहले बाद, बाद में सृष्टि प्राक यहां से लेकर के काल संबंध योग इति। <स्थाँग> <स्थाँग> <स्थाँग> <स्थाँग> <स्थाँग> <स्थाँग> <स्थाँग> <स्थाँग> यहां तक है पूर्व पक्ष और नचवाच्यम ये सिद्धांत होगा कि सृष्टि प्राक यानि जगत की उत्पत्ति से पहले कालाभावे न तो जगत अंतपाति जो काल है उसका उसकी भी उत्पत्ति होगी तो उसके उत्पत्ति से पहले काल का अभाव होने से इति कथम तो अग्रे इस पद का प्रयोग श्रुति में कैसे हुआ उस समय काल न होते हुए भी काल का संबंध बोधक अग्रे शब्द का प्रयोग अनुचित है कथम काल संबंध योग योग यानी संबंध तो काल का संबंध कैसे हो रहा है वो अनुचित है अनुपपन्न है इति न वाच्यम तो काल संबंध के अनुपपत्ति की शंका यदि कोई करता है गए तो नाच्य इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है क्यों इसलिए कि घट मृद एव आसीत इत्यादि आसीद्यु काल एव संबंधे बोधन सेहापी तथे वो बोध ही तुम काल संबंधारोपोपत्ति कहते हैं जैसे कुलाल के द्वारा घटा दी मृत कार्य के उत्पत्ति से पहले जहां पर उसे घटा दी को बनाना है वहां घटादी का कारण चक्र दंड और एक मिट्टी का ढेर भी होता है ना गीली मिट्टी का जिससे घट बनने वाले हैं तो ये कहा जाता है कि घटादी के कोई व्यक्ति प्रातकाल निकला कुमार के घर के सामने से तो वहां देखा एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है वो ढेर भी सूखी मिट्टी का नहीं गीली मिट्टी का तैयार है घड़ा बनाने के लिए चक्र भी देखा वहां पर दंडादी भी देखे लेकिन एक भी घड़ा नहीं देखा आगे निकल गया और अपना कार्य करके फिर उसी मार्ग से लोट आया तो कुमार के घर के सामने से शाम के समय निकल रहा था तो वहां पर उसने देखा मिट्टी नहीं है और घड़े कुल्लड़ आदि ये सब है जितने भी मिट्टी उसको बनाना जो जो बनाना था वो सब है तो वह सुबह का जाते समय का जो दृश्य देखा था और अभी का जो दृश्य है घटादि कार्य का स्थिति काल देख रहा है अभी तो इन्हें देख करके सुबह इसका मान लेता है कि घटादी के उत्पत्ति से पहले घटादी मृद मात्र थे यहां एक मिट्टी का ढेर ही था तो ये अभी जो हम घटादी देख रहे हैं ये मिट्टी ही था घटादी के उत्पत्ति से पहले तो यहां जैसे लोक में घटादि की उत्पत्ति से पहले घटादि का मृद रूपत्व दिखाने के लिए काल का संबंध प्रतीत होता है ना उत्पत्ति से पहले ये काल काल को बताया जा रहा अतीत काल को घटादि के वहां काल बोधनस्य संबंधे नोधन का अर्थ छ नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य किया नियतवे तो बोध व्याप्य है किससे काल संबंध से तो ये जो घटा घट गट कम प्राक काले मृद एवं आसीत तो इत्यादि वाक्यों में घटादि कार्य की पूर्व अवस्था जो मृतिका है वह उसका उसका भान घटादि के कारण रूपण भान जो होता है वह काल संबंध से युक्त ही होता है वो नियत है का मतलब या पे से धुआं होगा तो वन्य जरूर रहेगी बिना वन्नी का धुआ नहीं होता ऐसे काल संबंध के बिना ये ज्ञान नहीं हो रहा है ये नियत है निश्चित है ये दृष्टांत तो हुआ ऐसे कहते हैं इहापी यानी दार्टान्त में श्रुति ने आत्मा वा इदम एक अग्र आसित में जगत की उत्पत्ति से पहले काल संबंध बोधक अग्रे शब्द का प्रयोग किया लौकिक दृष्टि से तो ये कह रहे हैं कि इहापी तथा बोधयत काल संबंध आरोपोपत्ते तो तथे तो वन जैसे घट शराबादी के उत्पत्ति से पहले घट शराबादी मृद ही हैं ये बोध हो रहा है काल संबंध से युक्त ऐसा यहां पर भी जगत की उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत ही था ऐसा काल संबंध नियतो अव्याकृत का बोध दिखाने के लिए अग्रे का वो है आ, प्रयोग तो काल संबंध की इस प्रकार उपपत्ति हो रही है वहां पर अतः माना जाएगा अग्रे का सार्थक के ही वही अर्थ नहीं तो काल संबंध का आरोप है आरोपित काल संबंध है वास्तविक काल संबंध वहां नहीं है आगे है यथा काल संबंध का आरोप भी हो सकता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा देवदत्तस्य यथादेवदत्तर इत्यादो अवय अवयवी भे ऐसा ही है ना अवयव अवयवी है कि अवयव क्या है वह है कि क्या है कह है वहां पर आधा अवयव अवय भी हाँ, वो होना चाहिए यहां वाक्य जैसा हुआ है लेकिन होना चाहिए अवयव अवयवी भे देना तो देवदत्तस्य से शिव देवदत्त का शीर यहां पर षष्टि अवय अवयवी के भेद को लेकर के हुई है संबंध दुष्ट होता है ना इनमें शीर और देवदत्त में अवयव अवयवी भाव संबंध है ये संबंध भेद में होगा इसलिए संबंध की उपपत्ति के लिए भेद मान लिया गया और भेदे बोधनस्य बोधन तो अवय अवयवी का भेद के रूप से ज्ञापन यहाँ हो रहा है बोध हो रहा है ज्ञान हो रहा है ये दृष्टांत हुआ आगे कहते हैं और भी कि राहो शिह इत्यादो तत्कल्पनम तो राहो शि यहां जो राहु में सष्टी है ये भी राहु नामक ग्रह को बताती है नव ग्रहों में से राहु राहु शब्द और शि शब्द बता रहा अवयव को यद्यपि यहां अवयव का ही नाम शीर है ये जो राहु नाम अवयव शीर नामक अवयव का ही है धड़ का तो नाम केतु है और शिर का नाम राहु है तो राहु यह अलग ना होने से तो राहु शिह इत्यादो अपि तत्कल्पनम मैं तत्कल्पनम का अर्थ है ये अवयव अवयवी भेद कि कल्पना की गई वहां अवयव अवयवी भेद है नहीं राहु शिरा में अभेद अर्थ में सृष्टि है लेकिन भेद का आरोप किया गया ऐसे ही पूर्व में काल संबंध नहीं है तो भी काल संबंध का आरोप किया गया है राहु श्री जैसे अवयव अवयवी भेद नहीं है तो भी उसकी कल्पना हुई ऐसे काल संबंध पूर्व में नहीं है काल ही नहीं है तो काल का संबंध कैसे होगा लेकिन काल संबंध का आरोप है और उसको लेकर के अग्रे पद से पद की सार्थकता है आगे और भी कहते हैं दृष्टान्त यथावा पूर्व कालेपि भी काल आसित इत्यादो कालांतर संबंध आरोपणम तद्वत तो लोक में एक वाक्य ये आता है कि पूर्व कालेपि काल आशीत उत्पत्ति से पहले भी काल था यहां पर इत्यादि वाक्य प्रयोग में पूर्व काले इस सप्तमे पद का अर्थ है अधिष्ठान रूप काल और कालह आशीत यहां पर जो कालह प्रथमांत है इसका भी अर्थ है काल लेकिन वो अध्यारोपित काल हो जाएगा तो यहां पर कालांतर शब्द से प्रथमांत कालांतर को लेना प्रथमांत जो काल शब्द है ना पूर्व कालेपि भी काल आशीत यहां काल शब्द का अर्थ है कालांतर किसकी अपेक्षा कालांतर तो पूर्व काल की अपेक्षा कालांतर पूर्व काल में पूर्व काल को ही नहीं बताया जा रहा वही अध्यस्त और वही अधिष्ठान नहीं होगा ना अधिष्ठान रजवादि अलग होते हैं और अध्यस्त सर्पादी अलग होते हैं तो इसलिए क्या होगा कि पूर्व काल रूप अधिष्ठान में काल, काल शब्दित कालांतर का पहले अध्यारोप हुआ और उसके संबंध को भी बताया गया कालांतर संबंध का आरोप किया गया ये दृष्टांत हुआ जैसे ऐसे कहते तद्वत ऐसे जगत की उत्पत्ति से पहले जग आ, क्या किया जा रहा है कि काल संबंध का आरोप किया जा रहा है जैसे यहां कालांतर के संबंध का आरोप हुआ ये तद्वत से बताया गया ये जो है किंच से लेकर के यहां तक टीकाकार ने अपना मत अभिप्राय बताया है ना दीपिकाकार के मत का खंडन तो उ बाधान यहां तक हुआ था पहले फिर अब यहाँ पर दीपिका कार के मत का खंडन नहीं कर रहे हैं दीपिका यांतु ये कह करके किन्तु दीपिकाकार ने अग्रे पद की सार्थकता के लिए पूर्व में काल का संबंध आरोपित भी नहीं बताया किंतु ये कहा कि पूर्व पक्षी जो तार्किक है उनके मत में काल नित्य है और नित्य काल होने से उत्पत्ति से जगत की उत्पत्ति से पहले भी रहेगा जो नित्य पदार्थ होगा वो तो हमेशा ही रहेगा ना तीनों कालों में रहेगा और उस नित्य काल का संबंध पूर्व में भी सिद्ध होगा ये बताया गया आ, समाधान दीपिकाकार के इसके साथ अपना विरोध नहीं है ये टीकाकार बता रहे हैं कि दीपिकायाम पर तू परोबोधनीय इति न एक न्याय होता है पर रीत्या परोबोधनीय इसमें पर और पर शब्द से लेना सामने वाला विरोधी अद्वैती का विरोधी है द्वैती द्वैती है यहाँ पर तार्किक वैशेषिक और उनको पर शब्द से लीजिए तो पर रीतिया का मतलब तार्किकों की जो रीति है रीति रिवाज है प्रत्येक शास्त्र का अपना अपना रीति रिवाज होता है ना कुछ नियम होते हैं अपनी मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को कहा गया रीति शब्द से तो वैशे वैशेषिकों की जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं पर रीति शब्द का अर्थ वैशेषिक मान्यता के अनुसार पर यानि वैशेषिको बोधनीय जो ये शंका कर रहे हैं कि उत्पत्ति से पहले काल न होने से काल संबंध बोधक अग्रे पद का प्रयोग निरर्थक है ऐसी शंका करने वाले वेदांत मत में जो है वो सभी द्वैतवादी हैं, तो वैशेषिक भी शंका करेंगे तो इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है कि पर रित परोबोधनी सामने वाले की जैसी मान्यता है उसके अनुसार सामने वाले को उत्तर देना चाहिए और सिद्धांत में कोई आंच नहीं आनी चाहिए दोष नहीं आना चाहिए अपने सिद्धांत की सुरक्षा करते हुए सामने वाले की मान्यता के अनुसार सामने वाले को उत्तर दे दे तो यहां पर तो अग्रे की सार्थकता दिखानी है काल संबंध उत्पत्ति से पहले भी दिखाना है चाहे उसे आरोपित दिखा दो या सत्यकाल संबंध दिखा दो तो उसमें ये सत्यकाल संबंध बता रहे हैं कि परीत्या परोबोधनीय न्याय न परमते कालस्य नित्यत्वेन। तो वैशेषिक मत में काल नित्य होने से प्राग अपी सत्वात जगत की उत्पत्ति से पहले भी काल नित्य होने से रहेगा यानी काल से सत्वात से लगाना काल विद्यमान रहेगा नित्य होने से और तदरित काल संबंध उक्त अग्रेस्पद के द्वारा वैशेषिक की मान्यता के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले काल का संबंध बताया गया तो तदरीने पूर्वपक्षी की मान्यता के अनुसार काल संबंध की उपपत्ति हो जाएगी इति उक्तम ऐसा दीपिकाकार ने कहा है नत्मा वासी तो सत्तावैशिष्ट्य प्रतीयते कर्त इति वाच्यम न चकान वाचम के साथ जाएगा अभी एक दूसरी शंका है आशीत क्रियापद को लेकर के हा अभ्युपगम वाद से उनके सत्ता काल का संबंध सिद्ध होगा तो अग्रे पद की निरर्थकता नामक जो दोष दे रहे थे वो दोष नहीं रहेगा आगे अब आसित क्रियापद को लेकर के ये एक शंका पूर्व पक्षी के मन में आती है उसका समाधान किया जा रहा है कि आत्मा वा वसित तो सत्ता वैशिष्ट एव प्रतियते तो आत्मा व आशित यानी आत्मा ही था इस वाक्य का हिंदी में अर्थ ये होगा ना आत्मा वा आशित का आत्मा ही था जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था तो आशित में अस धातु है ना उसका अर्थ जो सत्ता है वो क्रिया रूप है तो इस आशित का कर्ता कौन है आशित का कर्ता कौन है आत्मा तो ये आशित होगा क्रियापद के द्वारा बताया गया जो सत्तारूप व्यापार कहो या क्रिया कहो वो सत्तारूप क्रिया का आश्रय जो होगा उसे आशित क्रियापद का कर्ता कहा जाएगा क्रिया क्रियाश्रयत्व कर्तृत्व ये कर्ता का लक्षण है तो आत्मपदार्थ आत्मपदार्थ को कर्ता मानना है यदि तो निश्चित है मानना होगा कि आशित क्रियापद के द्वारा बताई गई क्रिया का आश्रय है आत्मा और आशित क्रियापद ने बताई है सत्ता रूप क्रिया तो सत्ता रूप क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा आत्मा को और आश्रय आश्रय भाव संबंध हुआ तो उसमें सत्ता हो गया सत्ता क्रिया हो गई एक धर्म रूपा और धर्मी हो गया आत्मा तो धर्म यानी एक प्रकार से विशेषण तो क्रिया रूप विशेषण से विशिष्ट आत्मा है ये आत्मा वा वसीत इस वाक्य का अर्थ निकलेगा सत्ता रूप क्रिया से विशिष्ट आत्मा था ये, ये अर्थ निकलेगा ना और ये अर्थ निकालेंगे तो आत्मा में सत्ता वैशिष्ट्य रहेगा अने सत्ता रूप जो क्रिया वह आत्मा का एक विशेष रहेगा विशेष धर्म रहेगा आत्मा निर्विशेष सिद्ध नहीं होगा विशिष्ट आत्मा सिद्ध होगा क्रिया विशिष्ट आत्मा उत्पत्ति से पहले था ये मानना पड़ेगा तो सत्ता वैशिष्ट्यम ये व प्रतीय थे और ऐसा मानने से क्या होगा फिर जो निर्विशेषता बताई गई है अखंड एक रसत्व रूप उसकी सिद्धि नहीं होगी तो सत्ता वैशिष्ट एवं प्रतीयते क्यों तो कर्तु क्रिया आश्रय जो करता होता है वो क्रिया का आश्रय होता है तो सत्ता क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा न कि सत्ता रूप आत्मा को सत्ता ये आत्मा का स्वरूप नहीं होगी अभी तो आत्मा का धर्म बनेगी क्रिया रूप धर्म ऐसी शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं न नाच्यम यानी इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए क्यों तो कहते सविता प्रकाशते इत्यादो ये कर्तृत् कर्तृवाची प्रत्ययस्य वाची है ना हाँ। तो कर्तृवाची प्रत्ये साधु सब प्रकाशवत आत्मन एव सदूप्रतीते तो सबता प्रकाशते इत्यादि में में जो प्रकाशते कर्तवाची प्रत्यय कौन लट लकार उसके साधुत्व मात्र के लिए साधुत्व मात्रार्थत्व न सवितु प्रकाश रूपत्व प्रत्यय वो, वो जो हैं जो कर्तृत्वादी प्रत्यय हैं वह तो केवल शब्द साधुत्व के लिए है यानी पद बनाने के लिए आया है कर्तवाचक लटलकार सुप्ति गंतम पदम से पद संज्ञा होगी ना इसलिए क्या होगा कि सभी सवितु प्रकाश रूपत्व और ये सविता प्रकाशते यह वाक्य बता रहा है कि सविता प्रकाश स्वरूप है सविता में प्रकाश रूपता बताई गई है न कि प्रकाश वैशिष्ट्य सूर्य में प्रकाश का वैशिष्ट्य ये वाक्य नहीं बता रहा है सविता प्रकाश जैसा ऐसे कहते हैं आत्मन एव सदरूपत्व प्रतीते आत्मा वा वहां पर जो कर्तवाची प्रत्यय है वह शब्द साधुत्व के लिए है शब्दों को साधु यानी पद बनाने के लिए है और सविता प्रकाश इस वाक्य ने जैसे सविता को प्रकाश स्वरूप बताया न कि प्रकाश का धर्मी ऐसे ये आत्मा व आशित ये वाक्य भी आत्मा को सदरूप बताएगा न कि सत्व क्रिया का आश्रय तो सदरूपत्व तो प्रतीत इसलिए कहते कि इतना चम इसमें प्रतीत पंचमे हेतु है आगे एक वाक्य है कि अतिरिक्त सत्ता जाति अभावाच्य और एक हेतु बताया कि जैसे वैसे शिकोने द्रव्य से अतिरिक्त सामान्य नाम का एक पदार्थ माना है ना और सामान्य दो प्रकार का है पर सामान्य अपर सामान्य पर सामान्य है सत्ता वो द्रव्य से अतिरिक्त है आत्मा द्रव्य है तो ऐसा वो जो सत्ता रूप जाति कहो या सामान्य कहो वेदांत मत ने नहीं माना है आत्मा नहीं तो फिर तो एक तो जाति और एक आत्मा दो पदार्थ मानने पड़ेंगे ना तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा इसलिए वो सत्ता आत्मा से अतिरिक्त नहीं है आत्मा का स्वरूप ही है वेदांत की सत्ता और वैशेषिकों की सत्ता आत्मा का स्वरूप नहीं है वह एक सामान्य नाम का पदार्थ है तो वेदांत मत में अतिरिक्त सत्ता जाति का अभाव भी होने से माना जाएगा कि सत्ता वैशिष्ट बताने वाला ये वाक्य नहीं है आत्मासी अन्यथा सत्ता आसीत। इत्यादो अगते इति सर्व सुस्थम तो अन्यथा था यानी सत्ता को यदि आत्मा से अतिरिक्त मानेंगे द्रव्य से अतिरिक्त मानेंगे तो क्या था क्या होगा कि सत्ता आशित ये जो वाक्य होगा इत्यादि वाक्य होंगे तो यहां पर आशित क्रिया के कर्ता के रूप में सत्ता को बताया जा रहा है तो फिर मानना पड़ेगा सत्ता में भी एक क्रिया रूप दूसरी सत्ता है और ये जो सत्ता है जाति रूप सत्ता वह उसका आश्रय है क्रिया रूप सत्ता का तो क्रियारूप सत्ता से विशिष्ट सामान्य रूप सत्ता है ये मानना पड़ेगा ना तो फिर वो जो सत्ता में सत्ता है वो सत है कि असत है वो भी सत मानोगे जाति होने से तो उसमें भी फिर दूसरी एक सत्ता कहेंगे तो अनवस्था दोष होगा अगत्य का अर्थ है अनवस्था दोष तो इस प्रकार अवगत अगत्य का अर्थ है अनवस्था दोषात् नहीं कहा जा सकता कि सत्ता एक अतिरिक्त धर्म है आत्मा का वो आत्मा का स्वरूप ही है अतिरिक्त नहीं है इति सर्वम सुस्थम इस प्रकार सबका सब, सब निर्दोष सिद्ध हो जाएगा ये आत्मा वा इदम एक एव आसीत नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य का जो भाष्य था यहां तक आपके किम तरही आत्मा एव एक आसीत अभिप्राय इधर वाले पृष्ठ में न बीस नंबर पृष्ठ में यहां तक के भाष्य की टीका का विचार संपन्न हुआ अब स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् आत्मा एक एवं सन ईक् सत सत ये जो वाक्य रहा है ना दूसरा मूल में उसका व्याख्यान रूप भाष्य है सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् इत्यादि इसके अवतरण टीका है एवं सूत्रितम इत्यादि व्रत कथन पूर्वक इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं